मधुरम मधुर स्वूपम कर्मा च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयत्स परम पिभायामी को वेणु श्यामलों कुमार वेदवेद्यं पर्रह्मस हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आरह्य कविताशाखा वंदे वामीकोकिल कि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गौ माता की गौहत्या भारत हर हर म गोविंद जैया जैया गोपाल जैया जाया राज्रमण हरे गोविंद जैया जैया श्री कृष्ण गोविंद हरे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 गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण हम हृदय सन्नषो मतस्मृतमकोहन वेदरहमे वेद्यो वेदातद्वाम लोके लोकेरशाक्षर व अक्षरसर्वाणी भूता कूटस्थोक्षर उच्य से नारायण <coughs> समुपस्थित सदरणीय व्यतिवृंद एवं भक्तिमती माता श्री भगवान वेदों के परम तात्पर्य हैं साथ ही साथ वेदों के वेदता भी वे ही हैं वेदांतार्थ संप्रदाय के प्रवर्तक भी वही है जागृत स्वप्न और सुशुक्ति हमारे आपके जीवन में तीन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं ये अवस्थाएं अंतकरण मान्य है आत्मतत्व तो इनका अलिप्त साक्षी है वस्तुता वह विभुदाकाशस्वरूप ब्रह्म तत्व तो ही है और प्रकृति सहित प्रपंच से अतीत है और ये दोनों उसी में अध्यस्त हैं इस तथ्य का हृदयंगम करने के लिए जागर दशा का अनुशीलन करना चाहिए जागृत में वेद्य वर्ग परम या चरम सीमा को प्राप्त होता है क्योंकि वो समय समग्र स्थूल प्रपंच की स्फूर्ति हो सकती है और होती भी है स्वप्नावस्था में वेद्य का संकोच होता है कारण यह है कि स्थूलप प्रपंच की गति स्वप्न में नहीं है सुसुप्ती अवस्था में वेद्य वर्ग का और भी संकोच हो जाता है क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म में दोनों प्रपंच की सुसुक्ति में गति नहीं है वहाँ बीजभूता अविद्या वेद्य के रूप में अवशिष्ट रहती है अविद्यावृत्ति के द्वारा ही सुखस्वरूप आत्मतत्व अभिव्यक्त होकर वेद्य होता है अब यदि सुसुप्ति में जो भाष्य अविद्या अज्ञान है उससे अतीत आत्मतत्व की ओर दृष्टि केंद्रित करें वास्तव में वही एकमात्र वेद सिद्ध होता है ज्ञेय प्रवक्ष्यामि तत्त प्रवक्ष्यामी यद ज्ञातवामृत मशनुत अनादि मत परम ब्रह्मन न सत्यन्ना सदृच्यत वत्तुरी तत्व कूटस्थ तत्व प्रत्युगात्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप ब्रह्म तत्व ही परम वेद्य है और वेदों का परम तात्पर्य उसी में सन्नीत भगवान ने कहा वेद सर्वैर हमेवेद्या न्याय और वैशेषिक ये जो दो वैदिक प्रस्थान हैं इनमें पदार्थों में परस्पर तालमेल बैठाना कठिन होता है क्योंकि पृथ्वी के परमाणु स्वतंत्र हैं वहाँ जल से पृथ्वी की उत्पत्ति अमान्य है जल के परमाणु स्वतंत्र हैं नित्य हैं तेज से जल की उत्पत्ति न्याय और वैशे का प्रस्थान में असिद्ध है तेज के परमाणु भी स्वतंत्र हैं वायु से तेज की अभिव्यक्ति न्याय और का प्रस्थान में अमान्य है वायु के परमाणु भी स्वतंत्र है आकाश एक पृथक भूत है इस प्रकार से देखें देख भी पृथक तत्व काल भी पृथक तत्व मन भी पृथक तत्व और आत्मा इन सब के अधिष्ठान या उपादान के रूप में बिल्कुल अमान्य है और वस्तुता अचित है सत्ता सामान्य के योग से सत्य स्वतः नैयायिकों वैशेषिकों का आत्म तत्व सत्य नहीं है ज्ञान नामक गुण विशेष के योग से चित्त स्वतः चित्त भी नहीं है आनंद या सुख नामक गुण विशेष के योग से आनंद नैयिकों वैशेषिकों का आत्मतत्व स्वतः आनंद स्वरूप भी नहीं इस प्रकार से वे वैदिक हैं लेकिन उनके यहाँ वेद सर्वेद हमें वेद्या या भगवान की उक्ति साक्षात चरितार्थ नहीं होती हमने दो दिन पहले बताया था इसका एक कारण है कि वस्तुकृत परिच्छन्य उनके यहाँ कोई तत्व ही नहीं इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान न्याय और वैशेषिका प्रस्थान में संभव नहीं है अतः कोई एक ऐसा तत्व नहीं है जो वेदों का चरम तात्पर्य या प्रतिपाद्य सिद्ध हो सके। एक नियम है जो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है और जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है पर देश और कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है तो उनके यहाँ परमाणु कालकृत परिच्छेद शून्य है लेकिन विभु न होने के कारण देशकृत परिच्छेद शून्य नहीं सिद्ध होते आकाश दिक और काल आत्मतत्व विभु उनके यहाँ हैं ये देशकृत परिच्छेद शून्य हैं लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं है तो नयायिक और वैशेषिक पृथक पृथक तत्व का अंकन करते हैं इसलिए वेद सर्वे रामेर वेद्या उनके यहाँ इस प्रतिज्ञा का समग्र क्षापन संभव नहीं होता अपने अपने दर्शन की एक सीमा होती है न्याय सिद्धांत मुक्तावली कार ने मंगलाचरण लिखा श्री कृष्णचंद्र के भक्त थे श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने जगत बीज के रूप में मंगलाचरण में ख्यापित किया राजीव नामक उनका राजीव लोचन नामक उनका कोई प्रिय शिष्य था उसने कहा गुरुजी जी बहुत अनुकम्पा हो आप इस ग्रंथ की टीका भी स्वयं कर दें इसकी व्याख्या भी स्वयं कर दें अब ग्रंथकाल के लिए ही ग्रंथकार के लिए ही उनका मंगलाचरण पहले के रूप में प्रस्तुत हो गया मंगलाचरण में उन्होंने लिखा श्री कृष्ण बीज हैं जगत के अब न्याय वैशेषिक प्रस्थान की सीमा में जगत बीज के रूप में श्री कृष्ण की सिद्धि बहुत कठिन है उन्होंने लिखा कि यहाँ बीज का निमित्त कारण लेना चाहिए न कि उपादान तो अपनी अपनी परिधि में सीमा में निबद्ध होकर दार्शनिक अपने अपने विचार को ख्यापित करते हैं नयायिकों और वैशेषिकों के प्रस्थान में वेद सर्वे रामेव वैद्या भगवान का यह वचन चरितार्थ होना कठिन है पृथक पृथक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करेंगे लेकिन सकल वेदों के परम तात्पर्य भगवत तत्व को मानना वहाँ इसलिए कठिन है क्योंकि वहाँ का भगवत तत्व जगत का निमित्त कारण ही है और शून्य नहीं है अब रहेगा गई बात सांख्यों की वेद सर्वैरा में वेद्या वे भी वैदिक हैं उनके यहाँ तो ईश्वर तत्व ही नहीं है तो भगवान का यह वचन वेद सर्वेद हमेवेद्या भगवान तो सर्वथा अस्वीकृत है उनके पक्ष में मत में तो सांख्यवादियों के यहाँ यह वचन भगवान का चरितार्थ नहीं है मैं इस ढंग से व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा गीता का उदार सिद्धांत उदारता सिद्धांत है इसको ख्यापित करने की दृष्टि से व्यक्ति उदारता की बहुत विचित्र व्याख्या करते हैं जो गीता के मूलभूत सिद्धांत के ही विरुद्ध है तो एक पहली के रूप में हमने प्रस्तुत किया वेद सर्वैर हमेव वेद्या सांख्यों के प्रस्थान में इस वचन को हम कैसे लगाएंगे वहां तो प्रकृति या पुरुष मुख्य दो तत्व हैं प्रकृति अचित है उसके परिणाम के रूप में महातत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये तेईस तत्व हैं प्रकृति के ज्ञान से पार्थिव प्रपंच पर्यंत पदार्थों का ज्ञान हो सकता है लेकिन समग्र वेदों का तात्पर्य त्रिगुणात्मिका प्रकृति में सन्निहित है ऐसा तो नहीं कह सकते पुरुष उनके यहाँ वह भी एक नहीं है असंख्य है सचित है आनंद स्वरूप नहीं है पुरुष तत्व का अंकन भी उनके यहाँ व्यवस्थित नहीं है अस्तव्यस्त है इसका अर्थ हुआ भगवान ही समग्र वेदों के तात्पर्य हैं वेद्य हैं और वेदांतकृत हैं ये भी नहीं कह सकते वेदांतकृत वेद वेदता है ये भी नहीं कह सकते जब भगवान ही नहीं हैं तो कृत कैसे होंगे वेदों के तात्पर्य कैसे होंगे अब रह गई बात योगियों के यहाँ उनके यहाँ भी कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसके विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जिसमें जाकर समग्र वेदों का तात्पर्य सन्हित होता हो पुरुष विशेष के रूप में उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व माना है जो कि क्लेश कर्म विपाक का शय से परामृष्ट है लेकिन वह जो पुरुष विशेष है वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं है जगत का केवल निमित्त कारण हो सकता है यह है सर्वज्ञ बीज होने के कारण तो भगवान का जो यह वचन है इसको योगी भी संभाल नहीं सकते एक बार श्री गोविंदानंद तिर जी के आश्रम में कई वर्ष पहले संभवतः पंद्रह सोलह वर्ष पहले एक विद्वत गोष्ठी हुई थी उसमें एक नव्य न्याय के विद्वान कोई प्राध्यापक श्री रंग जी के उन्होंने कुछ प्रश्न किया था हमने उत्तर के संदर्भ में कहा वैशेषिकों के आप तो ले लीजिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल, आत्मा मन के द्रव्य के भेद हो जाएंगे गुण के अनेक भेद हैं कर्म पांच प्रकार के हैं सामान्य विशेष और समवाय ये सारे तत्व बने रहें अभाव अपने स्थान पर चतुर्विध बना रहे लेकिन वेदांत वेद जो सचित आनंद है उनको वैशेषिकों के किसी तत्व में स्थान प्राप्त नहीं बहुत विचित्र बात है वेदांत का जो सचित आनंद तत्व है ब्रह्म तत्व वो द्रव्य कोटि का भी नहीं गुण कोटि का भी नहीं कर्म कोटि का भी नहीं सामान्य कोटि का भी नहीं विशेष कोटि का भी नहीं अभाव कोटि का तो है ही नहीं इसका मतलब केवल सचित आनंद दे दें वैशेषिकों ने जितने तत्व ख्यापित किए किसी जगह उसको बैठा नहीं सकते सच्चिदानंद को संभालने की क्षमता वैशेषिक दर्शन में नहीं है योग दर्शन में नहीं है सांख्य दर्शन में नहीं है पूर्व मीमांसा में तो होने से वो तो कर्म प्रस्थान है इसीलिए वेदांत दर्शन के अनुसार ही या जो भगवान का वचन है पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है वेदैष्ठ सर्वैर वेद्यः वेद्या वेदांत कृत चाहम अंत में जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति और समाधि का अंकन करें तब सिद्ध होता है कि परम वेद्य के रूप में एक सच्चिदानंद तत्व ही अवशिष्ट रहता है किस वेद की वेद की कहाँ तक पहुँचा स्थूलक प्रपंच की पहुंच स्वप्न में नहीं है स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों प्रकार के प्रपंच की पहुंच सुसुप्ति में नहीं है और स्थूल सूक्ष्म तथा कारणक प्रपंच की पहुंच वेदांत की दृष्टि से जो समाधि है उसमें नहीं है इसीलिए समाधि संवित उत्पत्ति पर जीविकता प्रति अन्नपूर्णोपनिषद पाँचवें अध्याय का यह वचन है समाधि सम्बित उत्पत्ति पर जीविकतम प्रति इस दृष्टि तिस तिस से जब हम समाधि को परिभाषित करते हैं तो वास्तव में ब्रह्मात्मक तत्व का एकत्व विज्ञान समाधि है और ब्रह्मात्मक तत्व ही एकमात्र तत्व है फिर वहाँ जाकर हमको विश्राम मिलता है इसलिए अब विचार करना चाहिए व्यतिरेक और अनवय की दृष्टि से जागृत में भी वह तुरय तत्व जो कि क्यों विद्यमान है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी है तीनों अवस्थाओं में अनुगत है तुरियम त्रि सुसंतम श्रीमदभागवत और मांडूक्य कारिका भगवान शंकराचार्य का मंगलाचरण तुरियम त्रिशु माया संख्या तुरीय तुरीयम तिशु संततम माया संख्या तुरीयम संस्कृत में तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ चतुर्थम मनंते स आत्मा स विज्ञे चतुर्थ तो तीन की अपेक्षा से उसको चौथा कहते हैं इसलिए माया संख्या तुरीयम भगवत तत्व की आत्म तत्व की तुरी संज्ञा तीन की अपेक्षा से है तीनों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर चतुर्थ संज्ञा का भी प्रतिषेध हो जाता है इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने मंगलाचरण के माध्यम से यह तथ्यपित किया कि माया संख्या तुरीय और भागवत ने बताया तुरीयम विश्वसंततम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों में तुरय तत्व की अनुगति जिसकी अनुगति है वही चरम वेद है यथ प्रवृत्ता पुराणी उसी से सबकी अभिव्यक्ति है तथा पदम वही परिमार्गण करने योग्य है अनुसंधेय है श्रवण करने योग्य है मनन करने योग्य है निधिध्यासन करने योग्य है क्या कल श्री गोविंदानंद जी को हमने बताया कि जिनके यहाँ ईश्वर निमित्त कारण है या तो ईश्वर गौण हो के रह जाता है या वह ईश्वर बबाल खड़ा कर देता है ईश्वर के नाम पे बबाल हो जाता है जैसे मुस्लिम तंत्र में क्रिश्चियन तंत्र में उनका ईश्वर निमित्त कारण है ईश्वर के नाम पे ही बबाल उनके हम है, वैसे सिख योगा प्रस्थान में न्याय प्रस्थान में ईश्वर गौण सा हो जाता है केवल निमित्त कारण होने के कारण और वास्तुस्थिति यह है कि ईश्वर में ईश्वरता ही चरितार्थ नहीं होता क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव का जो ईशावासी उपनिषद पर भाष्य है यजुर्वेद पर भाष्य उनको करना था तो यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के रूप में ईशावासी उपनिषद पर भाष्य होना नहीं था उसको प्रत्यक्ष से प्रकाशित करवाया गया पूजपा स्वामी वामदेव जी महाराज से निवेदन किया था उन्होंने भाष्य का अनुवाद किया है परिशिष्ट का जो अंश है सन्यास में कौन अधिकृत वो मेरे द्वारा अनुवाद किया गया उन्होंने कहा कि इतने अंश का अनुवाद में करना उचित नहीं समझता क्योंकि उसमें ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है वो था उन्होंने कहा मेरी परम्परा कैलाश की है इसका इतने अंश का अनुवाद तुम ही कर दो टिप्पणी कहीं महाराज की लिखी हुई है कहीं हमारी है भूमिका हमारी लिखी हुई है पृथक से प्रकाशित है ईसा व पर हमारे पूज्य गुरुदेव का भाष्य अब उसे मठ से पुनः प्रकाशित करने की भावना है दानुका जी के संस्थान से प्रकाशित उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किया पूज्य गुरुदेव ने उन्होंने कहा कोई भी ऐसा यांत्रिक नहीं मिल सकता मैके यंत्र बनाने वाला जो कहे कि मेरे द्वारा निर्मित अमुक यंत्र पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है दृष्टांत है कोई भी ऐसा यांत्रिक नहीं यंत्र बनाने वाला नहीं जो कह सके कि उसके द्वारा भी निर्मित यंत्र पर उसका पूर्ण नियंत्रण है जब हम ईश्वर को केवल यांत्रिक के समान जगत का निमित्त कारण मानेंगे तो उस ईश्वर का जगत पर पूर्ण नियंत्रण होगा असम्भव इसलिए वह ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा ईश्वर भी माना जगत का सृष्टा भी माना और जगत का नियामक पूर्ण रूप से वह सिद्ध नहीं हुआ तो ईश्वर का ईश्वरत्व ही चरितार्थ नहीं होता जैसे जल तरंग का जल तरंग जल का अतिक्रमण करके अपना अस्तित्व सिद्ध कर ले संभव नहीं या जल तरंग जल के नियंत्रण से बाहर कुछ हलचल कर ले वो भी संभव नहीं ऐसे ही जब तक ईश्वर को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं माना जाता तब तक ईश्वर कहने पर भी वस्तुतः वह ईश्वर ईश्वर सिद्ध नहीं होता इसीलिए बहुत तथ्य है कि या तो ईश्वर गौण हो जाएगा जैसे योगियों के यहाँ समाधि सिद्धि में प्रयुक्त अविनियुक्त हो गया गौण हो गया वैशेषिकों के यहाँ ईश्वर लगभग गौण क्योंकि उनके यहाँ आत्मा का ही एक प्रभेद परमात्मा है गौण हो गया इनके यहाँ पुरुष का ही एक प्रभेद पुरुष विशेष ईश्वर है गौण हो गया कहीं कहीं वो ईश्वर उन्मादी बना देता है जैसे अवैधिक प्रस्थान में बाइबल कुरान आदि के माध्यम से ईश्वर का अस्तित्व तो स्वीकार किया गया वो सब ईश्वर के नाम पर इतने प्रचंड हो जाते हैं कि पाना कठिन है इसलिए ईश्वर की सिद्धि तब तक सुव्यवस्थित नहीं होती जब तक उसे जगत का पादान कारण न माना जाए जब हम उसे जगत का अभिन्न पादान कारण मानेंगे तब क्या होगा अब द्वाभिमो पुरुषो लोग के आ रहे जब हम ईश्वर को जगत का अभिन्निमित्तोपादान कारण मानेंगे तब तो उसे वस्तुकृत परिच्छेद शून्य मानेंगे ही वस्तुकृत परिच्छेद शून्य निमित्त कारण एक और तथ्य है जिनका ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है एक बार भाव भावेश्वर मंदिर में नब्बे दिन एक एक घंटे के हिसाब से नब्बे घंटे अवतारवाद पर प्रवचन किया था वो पूजीपाद जी का आदेश था कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं बोलेगा उनकी अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति में भी वो किसी और से बुलवाते नहीं थे हमारे बहुत आग्रह करने पर बहुत आग्रह करने पर मचलने पर आरों के सामने महाराज ने माइक दिया था वो मुझे याद है यही की बात तो उस समय अवतारवाद पर प्रवचन करते समय एक भाव आया था यहाँ एक विचार करने की बात है कि जिनका ईश्वर जगत बना ही सकता है जगत बन नहीं सकता उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता साक्षात नियम है वेदांतों की अपूर्वता अवतारवाद है आजकल के वैज्ञानिक अवतार को छुई मुई समझते हैं जबकि पूरे ब्रह्मसूत्र का रस रहस्य अवतार में भरा है पहली बात तो है कि ईश्वर की स्वीकृति ही संख के आगे बहुत कठिन है संख्य इतना प्रबल दर्शन है वो तो जो हम ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं प्रधान को लेकर प्रकृति अव्यक्त को लेकर ही सारा काम चला लेता है संख्यवादियों के गले में ईश्वर का अस्तित्व ही बहुत उतारना बहुत कठिन है जगत का निमित्त कारण ईश्वर को सिद्ध करना भी बहुत कठिन जगत का निमित्त कारण मान लीजिए ईश्वर को सिद्ध कर दिया वैशेषिकों ने न्यायायिकों ने शेष्वर संख्यवादी योगियों ने आधुनिक आर्य समाजी इत्यादि महानुभावों ने और पुराने पाशुपत मत के अनुयायियों ने इन सब के यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण जिनके यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है वो ईश्वर कहाँ रहेगा बीच में रहेगा ना तो वो निर्गुण हो सकता न साकार हो सकता सगुण निराकारि होगा अकट सिद्धांत है बाइबल का ईश्वर कुरान शरीफ का ईश्वर सत्यार्थ प्रकाश का ईश्वर वैशेषिक दर्शन का ईश्वर न्याय दर्शन का ईश्वर योग दर्शन का ईश्वर सगुण निराकार न साकार हो सकता है न निर्गुण हो सकता है स्वरूपता निमित्त कारण होने के लिए क्या आवश्यकता है जाना क्षति करो करोति तब तो निमित्त कारण होगा अपने अतिरिक्त जिसको उपादान कारण के रूप में चुनेगा आरंभवाद के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को कार्यात्मक प्रपंच का उपादान कारण ईश्वर चुनेगा ईश्वर सांख्यवादियों के अनुसार योगियों के अनुसार प्रकृति को जगत के उपादान कारण के रूप में ईश्वर चुनेगा उसका ज्ञान तो होना चाहिए कुंभकार कुलाल मिट्टी का ज्ञानकार होता है मिट्टी उसे प्राप्त होती है तब उसे घट आदि का रूप दे सकता है तो ज्ञानवान होना तो निमित्त कारण के लिए अपेक्षित है इच्छावान होना भी अपेक्षित है और क्रियावान होना भी ज्ञान इच्छा प्रयत्न इन तीनों संयुक्त तो होना चाहिए अब सांख्यों की बात हमने कह दी उनके यहाँ तो क्षण ही गौण है क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रधान है वो तो है तो उसमें एकक्षण कैसे होगा स्व कामयत तदैक्षत सीक्षण चक्रे इन श्रुतियों को सांख्यवादी प्रकृति में कैसे चर्चार्थ करेंगे क्योंकि कल हमने उदाहरण दिया या नदी का किनारा गिरना ही चाहता है या ठूठ अब ही चाहता है या छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है या वो धन अब पकना ही चाहता है ये सब जगह अथित पदार्थ में कर्तृत्व जो होता है वो आरोपित होता है सुव्यवस्थित नहीं होता गौण होता है तो अथित जो सांख्य है वो तदयक्षत्र इस प्रतिज्ञा का निर्वाही नहीं कर सकता तो जिनका ईश्वर केवल जगत का निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है आर्य समाजों का ईश्वर सगुण निराकार वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार न्यायिकों का ईश्वर सगुण निराकार इसी प्रकार से शेष्वर संख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार बाइबल का ईश्वर सगुण निराकार पुरान शरीफ का ईश्वर सगुण निराकार सगुण निराकार ऊपर तो वो निर्गुण नहीं मान सकते अब निर्गुण परक वचन तो है उपनिषदों को जब मानेंगे तो निर्गुणम निष्क्रियम निर्वध्यम निरंजनम आदि वचन तो प्राप्त हैं तब तो सत्य प्रकाशकार हमारे श्री दयानंद सरस्वती महाभाग ने विचित्र चमत्कार दिखाया उन्होंने कहा कि भगवान निर्गुण है क्योंकि तो स्तुतियाँ कहती हैं निर्गुण हम निर्गुण शब्द को कहाँ ले जाएंगे और निर्गुण पचेगा नहीं पचेगा इसलिए नहीं निर्गुण कहते ही उसको कुछ और मानना पड़ेगा इसलिए उन्होंने पर कहा जीवनिष्ठ खोटे गुण हीन गुणों से तोने के कारण ईश्वर निर्गुण है स्वतः सा गुण है दयानंदा स्वामी जी ने कहाँ से भाव लिया श्री रामानुजाचार्य जी से बहुत एक विचित्र समस्या आ गई मेरे सामने हमारे पूज्य गुरुदेव के वेदार्थ पारिजात का खंडन किसी आर्य समाजी ने किया बरेली वाले ने वेदार्थ कल्पद्रुव नाम रखा खंडन करने वाले ने पूर्वाचार्य महाभागपत पर थे उन्होंने कहा वो ग्रंथ हमको मिले कहीं से पता लगा के बरेली से हमने वो ग्रंथ मंगाया उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास समय नहीं है तुम इसका खंडन कर दो फिर मैं इसको संस्कृत कर दूंगा समय मिलने पर तो यहीं मैं तो यहीं रहता था 500-600 छः पृष्ठों में खंडन किया उसमें 105 पेज जो फेयर किया वो तो पूर्वाचार्य का देखा हुआ है कहीं डायरी में 400 पेज रफ पर है बाद में मेरे हाथ कांपने लग गए क्यों तो काँपने लग गए और तो दयानंदा स्वामी जी के नाम पर सारा खंडन मुझे रामानुजाचार्य जी का करना पड़ा क्योंकि केवल मूर्ति पूजा को लेकर दयानंदा स्वामी का खंडन हो जाता है आश्रम को लेकर तो खंडन हो जाता है बाकी जितना उनका अंश है वो तो सबसे रामानुज संप्रदाय में चला जाता है तो हमने कहा रामानुजाचार्य जी का मैं खंडन करता रहूँ उचित नहीं है मैंने छोड़ दिया फिर भी एक सौ पाँच पृष्ठ फेयर करके महाराज को दिखाया उन्होंने कहीं एक शब्द का भी शोधन नहीं किया कहा कि अद्भुत है अब फिर वो खंडन के रूप में नहीं किसी ग्रंथ में डालने का समय होगा तो चिंतन डाल दूँगा तो हमने ये कहा कि श्री रामानुजाचार्य जी के सामने भी समस्या आई ये सब सीखना चाहिए खंडन मंडन के लिए नहीं एक अद्भुत आनंद आह्लाद के अभिव्यक्ति के लिए दार्शनिक आस्वादन के लिए सब जानना चाहिए अब मैं एक संकेत कर दूं। अगर ट्रेन में न रहूं तो साढ़े ग्यारह से एक बजे तक हम जहाँ रहते हैं वहाँ गोष्ठी होती तो एक उदाहरण हम दिया करते हैं चीटी चीनी तो नहीं बना सकती चीनी चट कर सकती चीटी में वो क्षमता नहीं है कि चीनी बना दे लेकिन चीनी को चट करने की योग्यता तो चीटी में होती है आजकल के जो पढ़े लिखे नास्तिक प्राय बुद्धिजीवी हैं वो कहाँ गया वो इनका विवेक जी का बेटा है वो क्या नाम है वैदुष वैद्य से हमने पूछा अभी कार में विद्वान होने के लिए क्या अपेक्षा उसने कहा बुद्धि और चतुराई <laughs> बिल्कुल ठीक बात कह <laughs> उसने कहा विद्वान होने के लिए दो चीज़ जरूरत है अब बच्चों से मुँह लगाएंगे तो ऐसे ना उनके मेधा शक्ति उनकी मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं हमने कहा ये बताओ विद्वान होने के लिए क्या आवश्यक उसने कहा बुद्धि और चतुराई तो बड़ी विचित्र बात है बुद्धि भी होती है आजकल चतुराई भी बहुत होती है लोगों में तो उनसे मुँह लगाने पर या तो उनको गाली दीजिए कि तुम तो मन हो नास्तिक हो उससे तो काम नहीं चलेगा जहाँ व्यवस्थित विज्ञान की जरूरत है वह गाली देके किसी को भगा दे ये नहीं होगा आधुनिक व्यक्ति जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन इसलिए ये मत समझना चाहिए कि ये लोग शास्त्र नहीं जानते तो क्या मुंह लगाएंगे वो जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए फिर खंडन से सुखी अद्भुत और समग्र वेदों वैदिक वांग्मय का यथा संभव ज्ञान होना चाहिए नहीं तो आजकल के नास्तिक युग में टिक पाना बहुत कठिन है अब वो गौतम लक्ष्मी गौतम जी की बेटी की बेटी है लक्ष्मी गौतम जी ने हमारे यहाँ भोजन करते समय ये जान लिया कि हम लोग पसंद नहीं करते दोनों हाथ से भोजन करना केवल दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं आजकल तो बंदर सिस्टम है तो उन्होंने अपनी बेटी की बेटी से कहा छोटी सी है एक हाथ से भोजन किया कर दाहिने हाथ उसने क्या युक्ति दी ईश्वर ने दो हाथ दिए एक हाथ से भोजन क्यों कर अब वो समस्या मेरे पास आ गई उसकी माता अभी जर्ज हुई है वहाँ रांची में अब मेरे समस्या आ गई मैंने कहा मैं पैलेस का वकील बनूँगा मैंने कहा तुम्हारा पक्ष इसलिए ठीक है कि ईश्वर ने दोनों पाँव दिए अब कोई कहे कि एक पाँव से चलो अन्याय है या नहीं वो बहुत प्रसन्न हुई छोटी बच्ची उसके वकील में बन गया ईश्वर ने दो आँखें दी हैं अब कोई कहे कि एक आँख से देखा करो दाएं हाथ से दो पाँव दिया दाएं पाँव से चला करो फिर हमने कहा तुम्हारे पक्ष में या भी वकालत है ईश्वर ने दो कान दिए अब कोई कहे कि दाएं कहां से सुना करो तो बाएँ का कहाँ रखा है ईश्वर ने दो नाक दिए वो बहुत प्रसन्न हुई जब मैंने उसकी वकालत की ईश्वर ने जो दो नाक दिए अब कोई कहे कि दाही नाक से सूघा करो बाहींख को ताक पर रख दो नाक को संभव है क्या उसने कहा बिल्कुल ठीक अब तो दो हाथ ईश्वर ने दिया अब नानी कहती है एक हाथ से खाया करो ये कैसे होगा <laughs> फिर उसको हमने समझाया इसका मतलब प्रश्न तो एक बच्चे का है अब प्रश्न तो एक बच्चे का है अब इसका उत्तर देना कितना कठिन है इसलिए हमने संकेत किया कि शास्त्र सम्मत सत संप्रदाय की रक्षा के लिए भी अध्ययन प्रबल होना चाहिए व्यक्तिगत कल्याण के लिए तो होना चाहिए एक पंथ दो काल व्यक्तिगत कल्याण के लिए जितना अध्ययन करेंगे उससे शास्त्र संप्रदाय शास्त्र सम्मत संप्रदाय की रक्षा भी होगी ही तो अब ये हो गया हमारे श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कहा परिष्कृत संस्कृत में हिंदी में यू होगा ईश्वर निर्गुण भगवान को निर्गुण का इतिहास होती निर्गुणम निष्कियम निर्वध्यम निरंजनम ये सब वचन है निर्गुण का अर्थ क्या है तो उन्होंने कहा जीवनिष्ठ हेय गुणगण रहित इसका मतलब स्वरूपता ईश्वर निर्गुण है हो गया न अब दयानंद स्वामी जी का खंडन करने का अर्थ हो गया श्री रामानुजाचार्य जी का खंडन यहाँ पर, पर श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ईश्वर को श्रुतियाँ हम तो वैदिक हैं तो वैदिक हैं वेदों ने कह दिया ईश्वर को निर्गुण भगवान या ब्रह्म को निर्गुण तो श्रुति को तो हम मान ही सकते हैं टालेंगे नहीं अब अगर निर्गुण मानते हैं तो हमारा पक्ष ढह जाता है अपने बनाए हुए भवन की चिंता तो होनी चाहिए न कोई ऐसी आंधी ना आ जाए कि हमारे भवन कोई धराशाही कर दे तब उन्होंने कहा निर्गुण शब्द बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका अर्थ ऐसा होना चाहिए जीव निष्ठ हेय गुणगण रहित होने के कारण ईश्वर निर्गुण स्वतः फिर आगे कहा स्वतः अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण नहीं लगवान हो गया न अब निर्गुण का अर्थ हो गया स्वतः भगवान जो है अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण सगुण हैं भगवान निर्गुण है ही नहीं तो निर्गुण क्यों कहा श्रुति न तो निर्गुण का अर्थ है जीवनिष्ठ निष्ठ ही गुण गण रहित और दयानंदा स्वामी जी ने उस समय की हिंदी में लिखा जीव में रहने वाले खोटे गुणों से रहित बातें एक कई हो गई ना अब दयानंदा स्वामी का खंडन किया जाए या रामानुजाचार्य महाभाग का बात तो ये कई है नाम वहाँ लें उनका करना पड़ेगा इसलिए बड़ी विचित्र बात आपके विनोद के लिए और आवश्यक है सब जानकारी क्योंकि हमने एक पंक्ति दी वेद सर्वे हमेव वैद्या वेदांत दर्शन के अतिरिक्त इस पंक्ति को, को लगा नहीं सकता ना वैदिक हैं भगवान का जो ये वचन का है इसको लगाने में कोई अन्य दार्शनिक समर्थ नहीं अब आप विज्ञान भिक्षु जी की जो टीका है योग दर्शन पर उसको पढ़िए और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए कि अवतारवाद के खंडन में विज्ञान भिक्षु जी ने जो युक्तियाँ दी संस्कृत में अवतारवाद के खंडन में विज्ञान भिक्षु जी ने जो युक्तियाँ दी संस्कृत में उस समय के हिंदी में दयानंदा स्वामी जी ने उन पंक्तियों का नाम लिए बिना विज्ञान भिक्षु जी का नाम लिए बिना अनुवाद कर दिया अब चूंकि मुझे दोनों का ज्ञान जब मैं वो वेदार्थ कल्पद्रुम का खंडन कर रहा था तब योगदर्शन पढ़ना पड़ा योग दर्शन के विज्ञान भिक्षु की टीका में संस्कृत में जो पंक्तियाँ मिलीं अवतार वाद के खंडन में सत्यार्थक प्रकाश में उसका अनुवाद तय उस के हिन्दी में मिला लेकिन दयानंदा स्वामी ने चातुर्य का परिचय ये दिया मूल का नाम नहीं लिया कि हमने ये युक्तियाँ विज्ञान भिक्षु से ली हैं ये नहीं तो हम समझ गए फिर हमने कहा अपने घर की क्या युक्ति है आपके पास ये तो यह जो युक्ति है ये तो बिल्कुल देवी विज्ञान भिक्षु जी की है उसके बाद हमने जो लिखा जहाँ तक ध्यान है ना तो विज्ञान भिक्षु जी के पास उतनी युक्तियाँ ना आपके पास आप तो उन, उनके अनुवादक सिद्ध हो गए न हम लिए बिना अब देवकी जी की बुद्धि के सामने आपकी बुद्धि क्या है रूपम व्यक्त प्रहु अव्यक्त माध्यम यह लीजिए बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करके देवकी जी ने अवतारवाद के खंडन में नौ युक्तियां दी हैं और युक्तियाँ पर्याप्त नहीं लगेंगे हमने अपने ग्रंथों में रूपम यत प्रहु अव्यक्त माध्यम का अर्थ किया है ये एक टीका है ये हमको कौन सी टीका दी थी अभी आपने वंशीधरी टीका ने अच्छी तरह लगाया वो तो आपने दिया दस दसमस्क की वेदास्तुतिवाल तो हमें दस साल दस साल नहीं है तो कभी तीस साल पहले हमने इसका अर्थ किया वंशीधरी टीका में दो प्रकार से इस श्लोक का अर्थ किया गया बहुत युक्तिपूर्वक अगर इसका अनुवाद देखना हो तो वंशीधरी टीका लिखें वहाँ पर नौ युक्तियाँ हैं अवतारवाद के खंडन में इसका अर्थ इसका अर्थ जो हम अवतारवाद के समर्थक हैं देवकी जी तो समर्थक हैं ना अवतारवाद के जो हम समर्थक हैं हमारे पास अवतारवाद के खंडन में जितनी युक्तियां हैं उतनी युक्तियां न विज्ञान भिक्षु जी के मस्तिष्क में ने दयानंदा स्वामी जी के मस्तिष्क में ने और किसी के मस्तिष्क में नौ युक्तियां दी हैं देवकी जी ने फिर कहा फिर भी आप मेरी आँखों के सामने दृष्टिगोचर हैं इसका अपलाप कैसे कर सकती ये अंत में लेकिन नौ प्रकार के युक्तियाँ हैं वो वही वंशीधरी टीका या हमने जो उसका अनुवाद वंशीधरी टीका के अनुसार किया है वो देखने की आवश्यकता है तो अवतारवाद के संबंध में नौ नौ युक्तियाँ अब प्रश्न उठता है जो जगत का केवल निमित्त कारण भगवान को मानते हैं वे यदि अवतारवाद का खंडन करते हैं तो बात समझ में आती है क्यों करते हैं क्योंकि उनके यहाँ भगवान साक्षात अवतीर्ण ही नहीं हो सकते न्यायिकों वैशेषिकों के यहाँ भगवान साक्षात अवतीर्ण नहीं हो सकते जबकि ये ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं क्यों नहीं हो सकते यक्षावेश ग्रहावेशभक्त इनके यहाँ अवतार होता है साक्षात नहीं क्योंकि इनके यहाँ भगवान केवल निमित्त कारण है निमित्त कारण है तो साक्षात अवतीर्ण हो ही नहीं सकते इसी प्रकार गौड़ इनका बाइबल का गौड़ अब कुरान शरीफ़ के खुदा में निंदा नहीं कर रहा उन्हीं के मत का अनुवाद कर रहा हूँ साक्षात अवतार ले नहीं सकते दूत भेजो बेटा भेजो कुछ भी भेजिए साक्षात अवतार हो ही नहीं सकता साक्षात अवतार होगा तो आप निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण भी आपको मानना पड़ेगा तो प्रश्न उठा कि जो भगवान को केवल निमित्त कारण मानते हैं उनके यहाँ भगवान का अवतार नहीं हो सकता अब उनके यहाँ भगवान निर्गुण नहीं हो सकते ऊपर निर्गुण नहीं नीचे साकार नहीं साकार माने तो गए और निर्गुण मान लिया तो गए निमित्त कारण को निर्गुण होने की आवश्यकता नहीं है सगुण होने की आवश्यकता है क्योंकि जानाति क्षति करोति का शाश्वत नियम है जानाति में उसके पास गुण चाहिए ना ज्ञान नामक गुण सर्वज्ञता चाहिए लेकिन आश्चर्य तब होता है जो भगवान को जगत का निमित्त और उपादान कारण मानने वाले हमारे जो परम सम्माननीय वैष्णवाचार्य हैं ये क्यों निर्गुण मानने से मुकर जाते भगवान निर्गुण है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित और स्वतः अचिंत्य अनंत कल्याण गुण निलय सौगंध सौरस्ये सब लगाते चाहिए ये सब इसका मतलब स्वतः भगवान स ही है जीवनिष्ठ निष्ठ गुण गणों से रहित हैं तब हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया हमको ठीक है ये भूतले घटो नास्ति, यहाँ घट नहीं है एक भी घट रह गया तो एक भी घट रह गया तो भूतल को निर्घट कह सकते क्या पंडित जी एक भी घट रह गया तो वो तो भूतल को निर्घट नहीं कह सकते घट शून्य नहीं कह सकते तो दिव्य या अदिव्य एक भी गुण भगवान में रह गया तो भगवान तो सगुण हो गए निर्गुण कैसे होंगे इसलिए सोचित तो निर्गुण का लक्षण नहीं गया ना एक भी गुण रह गया तब तो भगवान सगुण ही हो गए तो कहिए कि हम निर्गुण को नहीं मानते सीधी बात हो गई अदिव्य गुणगण ना सही लेकिन दिव्य गुणगण सही तो भगवान तो सगुण ही रहे फिर निर्गुण रहे कहाँ जब हम कहेंगे कि घट एक भूतल निर्घट है एक भी घट रहेगा तो भूतल को निर्घट नहीं सिद्ध होने देगा इसी प्रकार एक भी गुण रह गया दिव्य गुण भी रह गया तो भगवान तो इसीलिए माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मान साम्या संगादयो गुणा माम भजंत गुणाँ सर्वे निर्गुणम अब इसको कहाँ ले जाएंगे अक्सर वे लिखा माने दिव्य दिव्य सब कह देंगे विशेषकर दिव्य आगे दिया साम्यासंगादया तो दिव्य दिव्या जो गुण गण है साम्य संगाधि ये सब हे गुण की बात छोड़ दीजिए भगवान ने तो यहाँ दिव्य गुणों को लेकर का एकादश स्कंध में मां भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्म साम्यासंगादयो गुणा ये दिव्यात दिव्य गुणगण शेष हैं और मैं शेषी हूँ यही हुआ ना ये दिव्यात दिव्य गुण शेष हैं मैं शेषी हूँ तो जैसे माता के पयोधर में बच्चों के पोषण के लिए दुग्ध का भंडार होता है उसे माता स्वयं नहीं पीती इसी प्रकार से भगवान में जो दिव्यात दिव्य गुणगण हैं वो भगवान उससे कोई आह्लादित उपकृत होते हों भगवान उससे कोई आह्लादित होते हों अतिशिता को प्राप्त होते हों ऐसा नहीं और जीव को ही उत, जीव के समुद्धार के लिए भगवान उन दिव्याति दिव्य गुणगणों को धारण करते हैं इसलिए भगवान ने का गुणगण शेष है मैं शेषी हूँ शेष और शेषी का अर्थ क्या होता है शेषी के बिना शेष नहीं रह सकता शेष के बिना भी शेषी रह सकता है इसलिए भगवान ने का निर्गुणम निर्गुण, निर्गुण तो निरपेक्षकम दिव्यात दिव्य गुणगणों के भी मुझे अपेक्षा नहीं है क्योंकि गुणगण क्या करते हैं स्वाश्रय में जहाँ रहते हैं गुणगण जैसे यहाँ ये रहा गुणगण क्या करते हैं स्वाश्रय में कोई दूषण हो तो उसका प्रोदन करते हैं और महत्वातिशय और सौख्यातशय का आधान करते हैं उदाहरण के लिए समय हो गए मंडली नाटक वाले होते हैं ना या आजकल जो बंठन के रहते हैं माताओं के लिए रहना चाहिए छोला श्रृंगार सब ठीक है तब चेचक के दाग किसी के या मुंह में छाले हैं ऊपर छाले हैं धब्बे होते काले अब क्या हुआ आश्रय को दूषित किए हुए है वो चेचक के दाग या छाया जगह जगह जो होते हैं कुछ सामला बीच बीच में हो जाते हैं छाया अब क्या करते हैं उसको पाउडर आदि लेके चंदन आदि के लेके क्या करते के हैं के दूषण को ढकते हैं पाउडर आदि के द्वारा व्यक्ति मुख को अपना चमत्कृत बना लेती है या बना लेता है इसी प्रकार गुणगण क्या करते हैं जहाँ रहते हैं अपने आश्रय में कोई दोष हो तो उसका अपनोदन करते हैं तख्त बनाइए कहीं लकड़ी कोई छिद्र युक्त हो तो क्या करते हैं? मसाले से भर देते हैं उसको इसी प्रकार से दोष का अपनोदन करना सौख्यातिशय महत्वातिशय का आधान करना यह का प्रयोजन होता है अब भगवान निर्दोषम समम ब्रह्म ब्रह्म में तो कोई दोष है ही नहीं तो दोषापनोदन में गुणगण का प्रयोग नहीं हो सकता और निरक्षयम यद वृहत तद ब्रह्म निरक्षय है इसलिए उसमें अतिशय अतिशहिता का आधार भी गुणगण नहीं करते तो दिव्य गुण हो तो भी भगवान के किस काम के दिव्याथ दिव्य गुणगण भी भगवान जो उनके आश्रय भगवान हैं उन पर उनके दोष का अपनोदन कर दें सौख्यातिशय या महत्वातिशय का आदान कर दें संभव नहीं इसलिए अंत में सगुण साकार भगवान के प्रति जो महत्व है क्या उद्गार है आह्लाद है आकर्षण है उसी के वशीभूत होकर श्री वैष्णवाचार्य जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मानते हुए भी मानो भगवान को निर्गुण मांगते हुए भी सगुण ही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं यह प्रयास आजकल बहुत बढ़ रहा है श्री तो गौडी संप्रदाय वालों ने भी अंत में माना तो यद ज्ञान मध्वयम लेकिन शिषुपाल वध का वचन उद्धृत करके वाला दूसरा श्लोक जो है उन्होंने कहा कि बहुत दूर का वो निर्गुण ब्रह्म आगे लोगों ने कहा कि राधा रानी वो जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है और राधा रानी के पायल से जो आवाज़ निकलती है वही वेद है और राधा रानी के नखमण चंदिका से जो ज्योति निकलती है वही निर्गुण ब्रह्म है राधा रानी जी की जितना महिमा गायें हम गाते हैं एकम ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम ऋग्वेद परिशिष्ट और सम्मोहन तंत्र एक में एकम है एक में, में तस्मात् पाठांतर है बाक़ी ज्योके तो है एकन ज्योतिर ज्योतिरभुद्वेदा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम इन सब के खंडन में तात्पर्य नहीं है लेकिन प्रश्न उठता है कि अब भगवान को साकार मूर्ति व्यक्ति के चरण नक्श से कोई रश्मि निकले उनको निर्गुण ब्रह्म बता देना इससे अच्छा है वेद को न मानना इसलिए गला घोटना तो नहीं चाहिए अंत में फिर व्य प्रयास करना चाहिए न सूर यो हिव्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताकपर पर रखकर ही विचार करते हैं इसलिए गीता में ऐसे ऐसे स्वरूप भगवान ने अपना स्थापित किया अभिव्यक्त किया जिसको अन्य दर्शन और आजकल कहना पड़ता अन्य आचार्य संभाल नहीं सकते तो इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वेद सर्वे सर्व वेद्या सब प्रकार से छानबीन करके निष्कर्ष ही निकला जब तक भगवान को देश कृत काल वस्तु कृत परिचय शून्य नहीं मानेंगे तब तक वेदों के परम तात्पर्य सिद्ध नहीं होंगे हर हर महादेव